संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए आज, आज हम ले लेकर आए हैं जीवन के अनुभव के रंग, रंग मुहावरों के संग जी हाँ दोस्तों जीवन के अनुभव के रंग, रंग मुहावरों के संग उम्र पचपन में याद आता है बचपन कैसे थाली के बैंगन थे बिन पैंडे के लोटे थे नाच न जाने आंगन टेढ़कर यहां वहां खरबूजे को देख खरबूजे को देख जैसे खरबूजा रंग बदलता है हम भी खरबूजे और गिरगिट से रंग बदलते थे बाबूजी के आगे तो दाल गल नहीं पाती थी पर मां माँ को नाको चने चबवाते थे, मस्ती की पाठशाला में में तिल का तार, राई का राई पहाड़ बनाया करते थे, भात या कबाब में हड्डी बन जाया करते थे और फिर और फिर दाल में काला नजर आने पर नौ दो ग्यारह हो जाया करते थे अंगूर कभी खट्टे न होते, न होते। अंगूर कभी खटे ना होते जो हमने भी नाकू चने चबाए होते शरारतों की हंडिया में डेढ़ चावल की खिचड़ी के साथ साथ जो मेहनत के पापड़ भी सेके होते कुछ बड़े हुए कुछ बड़े हुए आम के आम गुठलियों के दाम समझ में आने लगे मिया मिठू बनकर जो इतराते थे वो लोहे के चने चबाने लगे रट्टू तोता किताबी कीड़ा बनना माना अपने बस की बात न थी पर बिना पढ़ाई खुद की कोई औकात न थी ये मुंह और मसूर की दाल अपना हाल था बेहाल एड़ी चोटी का जोर लगाया कभी छठी का दूध याद आया पर अंत में अंत में मेहनत के दम पर ही काला अक्षर भैंस बराबर से छुटकारा पाया की सुन लो, की सुन लो, चाहो तो दिलो दिमाग पर निकलो सफलता का शॉर्टकट भूल जाओ पढ़ाई के मैदान में योद्धा बनकर डट जाओ वरना हो जाएगा गुड़ गोबर सौ सुनार की एक लुहार की करना पाओगे मेरी तरह बचपन में भी बचपन याद करते रह जाओगे बचपन याद करते रह जाओगे तो ये थे जीवन के रंग मुहावरों के संग वाचक स्वर भारती परिमल